साठ्यायनीप निषद त्यक्ता विष्णुंगज्य स्वाश्रम सेनाश्रम प्रत्यापत्ति भजते वातिमूो नैसा गति कलोट्या अंत तथा विष्णुलिंग को छोड़कर जो सन्यासी अपने आश्रम में ही निवास करते अथवा आश्रम का त्याग कर देता है वह प्रतिपल विपत्तियों से घिरा रहता है ऐसे व्यक्तियों की सद्गति अनंत काल तक भी देखने में नहीं आती त्यक्वा सर्वाश्रमान धीरो वे मोक्षाश्रमे चिर मोक्षाश्रमात्भ्रष्टो न गति सीते धैर्यवान पुरुष समस्त आश्रमों का पर्याग करके मोक्षरूपी आश्रम में दीर्घ काल तक निवास करे यदि मोक्ष आश्रम से भी भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसको कहीं पर भी ठोर नहीं है पारिव्राज्यम गृही तूजर्वे नमारूढ़ विद्यादि वेदानुशासनम जो पुरुष संन्यास आश्रम को ग्रहण करके अपने धर्म में स्थिर नहीं रहता ऐसे पुरुष को आरूढ़च्युत पात की समझना चाहिए क्योंकि वह पुरुष संन्यास आश्रम में आकर के भी पाति की हो चुका है ऐसा वेद का अनुसातन आदेश है अथ खलु सोम सनातनम आत्मधर्म वैष्णव निष्ठा लब्ध्वा यस्तादूषयन वर्तते स वशीवती सुण्यश्लोको स लोकज्ञेती सब्रह्मो सर्वती स स्वराडवती स पर ब्रह्म भगवत आपनोती स पितृसि बांधवान्हितो मित्राण भवादुतरार हे प्रिय सोम जो पुरुष इस सनातन आत्म धर्म विष्णु से संबंधित निष्ठा को प्राप्त करके उसको दूषित न करता हुआ प्रतिष्ठित रहता है वह जितेन्द्रिय होता है वह विशाल कीर्ति एवं लोक तत्व का ज्ञाता होता है वह ब्रह्मवेत्ता होता है वह सर्वज्ञ होता है वह स्वयं प्रकाश स्वरूप होता हुआ पर ब्रह्म को प्राप्त करता है वह अपने पित्रों संबंधियों बंधुओं मित्रों तथा समस्त प्रेमी संबंधियों को संसार सागर से तार देता है तदेतदाभ्युक्त शतम कुल प्रथम बभूव तथा पराणतम समग्रम एते के ए ते भवंते सुगत लोके कुले कुलय विद्वान जो विद्वान इस संन्यास धर्म को ग्रहण करता है उसके कुल में 100 पीढ़ी पूर्व तथा 300 पीढ़ी बाद तक जन्म लेने वालों का उद्धार हो जाता है ऐसे श्रेष्ठ कृत्य करने वाले विद्वान सन्यासी कभी कभी ही इस लोक में प्रकट होकर इसे कृतार्थ करते हैं श्री सन्परा स्त्री दस परा स्त्री दरतः पराण उत्तार धर्मिष्ठ परिभ्राणीति वै श्रुति विद्वान धर्मिष्ठ संयासी तीस पर बाद की तीस अपर पूर्व की एवं तीस पर से भी पर बाद से बाद की पीढ़ियों पूर्वजों को उतार देता है ऐसा श्रुति का वचन है संन्यस्तमित्रोजात कंठस्थ प्राणवारिता पितरस्ते ने प्राणों के कंठगत अर्थात मृत्यु के समीट होने पर भी जो इस प्रकार कह दे कि मैंने सन्यास ले लिया है तो ऐसा समझना चाहिए कि उसने पितरों को तार दिया ऐसी वेद की आज्ञा अनुशासन है अथ खलु सौम्येमं सनातनम आत्म धर्म वैष्णवीं तेषा ना सप्य ब्रब्रूत नानोचा ना नात्त्मे नावीतरागाूपसन्नायतम ना ना सायेतीह्माहु तदेतृशात विद्या हई ब्राह्मणम आजताबा गोपाजमा देवधिष्ठेहमस्मी असूय काजाजवे तठम माँ ब्रूजावीर्जवती तथा सैम हे प्रिय सोम पुरुष को चाहिए कि वह इस सनातन आत्मनिरूपक धर्म को विष्णु संबंधी निष्ठा को सम्यक रूप से निर्वाह किए स्वयं आचरण किए बिना उपदिष्ट न करे इसके साथ ही जो वेदांत का ज्ञानी न हो आत्मबोध युक्त न हो वीतराग न हो शुद्ध चित्त विनीत एवं दिज्ञासु न हो ऐसे पुरुष को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए इस बात को पोषण प्रदान करने वाली ऋचाएँ हैं ब्रह्म विद्या ब्राह्मण के समीप में आई एवं बोली हे ब्रह्मन् मेरी रक्षा करो मैं ही तुम्हारी निधि हूँ मुझे दूसरों के गुणों में दोष देखने वाले कुटिल धूर्त मूर्ख पुरुष को उपदेश मत करो ऐसा करने पर मैं प्रभावशाली न रह सकूँगी यमे वै सविद्यामत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपन्नम अस्मा इमासन्नाय सम्य परीक्ष दैष्णवी मात्मनिष्ठां जिसे पवित्र अभिमान शून्य सावधान मेधावी एवं ब्रह्मचारी समझे ऐसे समीप में आए हुए उस जिज्ञासु की भली भाति परीक्षा करके इस आत्मतत्व बोधिका वैष्णवी विद्या का उपदेश करना चाहिए अध्यापिताये ये गुरु नेत्रा वाचा मन सा कर्मणा व यथ तेन न गुरु तथा चात शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी जो पुरुष मन वाणी तथा कर्म से अपने गुरुजनों का आदर नहीं करते ऐसे लोगों के अन्न को कल्याण की इच्छा रखने वाले ग्रहण नहीं करते तथा गुरु भी उसके अन्न को स्वीकार नहीं करते ठीक वैसे ही यदि भी उस कृतज्ञ के घर का अन्नग्रहण न करे ऐसा श्रुति का कथन है गुरु रो धर्मो गुरु रक्षर प्रदाता नाभिनदी तस्य श्रुत तपो ज्ञानम स्रवत्यांब घटाबुवत गुरु ही परम धर्म है गुरु ही परम गति है ज्ञान प्रदाता गुरु को जो पुरुष आदृत नहीं करता अर्थात उनका सम्मान ही करता नहीं करता उस पुरुष का पढ़ा हुआ उसकी शिक्षा उसकी तपस्या उसका ज्ञान धीरे धीरे उसी प्रकार क्षीण होकर समाप्त हो जाता है जिस प्रकार कच्चे घड़े से जल यश देवे परा भक्ति देवे तथा गुरु ब्रह्मविद परम प्रेजादी वेदानुशासनमुपनिषद जिस पुरुष की देवताओं में परम भक्ति होती है एवं जैसे देवताओं में वैसे ही गुरु में भी उसकी परम भक्ति होती है ऐसा पुरुष ब्रह्म ज्ञानी परम पद की प्राप्ति करता है ऐसा वेद में अनुशासन है वेद की आत्मा अर्थात आदेश है इस प्रकार यह उपनिषद विद्या हुई ओ पूर्ण पूर्णमद पूर्णापूर्ण उदत्ते पूर्ण से पूर्णमातायूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शाति हरि ओति साक्षता